नमस्कार दोस्तों आज सुनिए इसमत चुपटाई की लिखी कहानी चिड़ी की दुपकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं आइए शुरू करते हैं नाम तो उनका अब्दुल हई था मगर दिल वालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करते थे वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय सोने की तरह दबकता रंग सूरज की किरणों को शर्मा देने वाली खमदार बाल गहरी सब्जाक है ऐसी कि एक बार कोई भी जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म खनेरे जंगलों में भटकता फिरे मीठी मीठी मुस्कुराहट एक कहर कि शहीद होने को जी चाहे उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे लेकर उन्हें गड़ा है कम से कमसेनी ही से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुके थे फिर महफिल में चले जाते दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते शौहर अपनी बीवियां समेटकर चौकन्ने हो जाते कुवारियों की माए फौरन उनकी माँ और बहनों पर बारी सदके होने लगते कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे विवाह पैगाम नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दे बहनों के सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया दे दावतों पे दावते होने लगी एक से एक तीखी सलोनी हसीनाएं गाड़ियों जहेज से उन्हें जीतने पर तुल पड़ी अगर बजाज 50 60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अल ऊंस जाती, इंतख मुश्किल हो चुका था यही हाल बेचारे हाय कहा हुआ कभी एक पसंद आई कभी दूसरी और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाते और फिर सब जी से उतर जाते कोई उनके मुकाबले की थी भी कहां वो थे भी हुक्म का इक का उनके सामने कोई पान का अठ्ठा था, था तो कोई नहला या दहला वैसे दिलवालियां तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थे। जानते थे वो उनके पाँच से बाहर है मगर दिल से मजबूर थे उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकी भिगोने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था और बेचारी आलिमा नेरी पान की दुबके थे फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता बदसूरत इंसान से उन्हें चिट थी खासतौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नज़दीक ना था वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं तो है ही क्यों इसीलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे जी भर के काली ऊपर से सीख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो मुजस्म माशूक की कमर थे लोग उनके वालदेन पर तरस खाया करते थे कि ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं यहां अच्छी भली हसीन जहेज वालियां उठाए नहीं उठते ये अल्लाह की रहमत इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा थी तो सीख सिलाई से मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था रोजाना शाम को रैकेट हिलाते या धमकते बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थे, मगर मजाल है जो एक हाथ भी जाए सारे कोट पर मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुतका करते। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाये फॉरन रैकेट फेंककर कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते अरे अब्दुल हाई साहब इतनी जल्दी थक गए वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती लफ्ज अब्दुल से हाई को थे, जैसे ऊपर के काम का छोकर वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब वरना मोटे थुल, थुल हो जाएंगे शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा फिर हाँ फिर कुछ नहीं आलिमा टाली है नहीं साहिब तकल्लुफ ना कीजिए कहिए, कहिए बेचारी दिलवालियों के ख्वाब शकनाचूर हो जाएंगे रहने दीजिए आलिमा बदसूरत ही नहीं बदजौक यानी कि नीरस किस्म की भी थे उस रात किसी के हसीन तसवुर में गर्ग होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे काली माई ना जाने अपने आप को समझती क्या है कम्बक मरी हुई छिपकली खुदा कसम उपकाई आती है जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खो से कहने लगी चलो जिंदगी में एक बात तो अकल की गई दिलवालिया हाँ खाई के बारे में कही गई ऐसी गुस्ताख बातें सुनकर कांप उठते तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं जूते का तल्ला है वो जलकर कहते तल्ला बड़े काम की चीज होती है पाओ में कंकर नहीं छुपते आलिमा फलसफा झाड़ते क्या इरादा है क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी करूंगी क्यों नहीं और मोहब्बत मोहब्बत बगैर शादी कब होती है वो तो तलाक होती है कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार रिश्ता किया जाएगा और फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है जिक्र भले आदमी का था हायेगा नहीं तो वो भले आदमी नहीं है? तो आबा करो भले आदमी तो क्या उनको तो आदमी कहने की दगाबाजी है तुम्हारा मतलब है अब्दुल भाई आदमी नहीं माशूक है भाई मुझसे तो माशूक ना झेले जाए अरे कहां मैं नखरे उठाती फेरूंगे तुम समझती हो तुम्हारे नखरे को ही उठाएगा जरूर उठाएगा कौन जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही कभी आईने में तुमने अपना मुंह देखा है रोज देखती हूं और आईने से पूछती हूँ आईने ए आईने है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन आयना कहता है अजी तोबा कीजिए आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाते एक अचूक नुस्खा था हर बार आजमाया हुआ जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हरी हमेशा कामयाब हुए थे और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना। उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिस्का सिस्का कर उसका होलिया बिगाड़ देना सख्त तेड़मबाजी की जरूरत होती है इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने के आदि नहीं पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया पहली लड़की से उन्हें खुद बखुद इश्क हो गया था सोलह बरस के थे वो भी इतनी ही रहिए होगी मगर उन्हें शादी के बाजार में अभी आने में देर थी चुनाजे दो साल बाद लड़की की शादी हो गई और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो चार बच्चों की मां बन चुकी थी इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए इश्क की मश्क से इनमें बड़ी पुख्तगी आई इन्होंने ऐसे ऐसे गुर सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल यानी कि सामने वाला चुप हो जाए हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते ही उसमें विजय हासिल करने लगे नजर भर के देखा दो चार चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज में सरकाए गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेटकर चल निकले मगर बदसूरत लड़कियों से इजहार कोई कैसे करे बदसूरत लोग अपने गिर चट्टाने खड़ी कर लेते हैं तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है कमु भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता है और किसे नहीं आता मगर आलिमा की तो वही मसल यानी कि कहावत थी ऊंट रे उन्ट तेरी कौन सी कल सी थी राह बनाने के लिए कोई तो रोजन यानी कि खिड़की चाहिए खड़ंजे से सर फोड़ना कहां की समझदारी होगी ऐसी बेबसी उन पर कभी नहीं छाई थी सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम ना बन सके जो आलिमा की इसकेलेबंदी से रिसने लगा था उन्होंने बहुत जाल फेंके मगर जली कटी बैंसों के सिवा कुछ हाथ ना आया सोचा बाहरी हुस्न के जिक्र से कतराकर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी बहुत प्रेत से उसे दिलचस्पी ना थी वैसे वो कुछ ज्यादा बाशूर और सुशील भी नहीं थी बहुत मकरूर कज बहस आवाज मीठी थी मगर बातें कड़वी कसैली हाई छेड़ गए खिसियानी बिल्ली बन गए अब वो मजाक में कहकाे लगाकर अपनी अम्मी से कहते भाई इस हसीना महाजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं सौजान से आशिक हो चुके हैं ऐह परिरू रहम फरमा फर्मा बल्ला अम्मी लड़की जाती हरकतें करते तो अम्मे की नाक चोटी कट जाते लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फोली ना समाते थे जब किसी लड़की से पिंग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाते उसकी वो चाव चौंश करते फिर जब भाई उगता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो माँ का इश्क भी एकाएक रफू चक्कर हो जाता बहनें भी रुखाई बरतने लगते सच है वही सुहागन है जिसको पिया चाहे एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठते और बेटे की नाक रखने को कह देते ए भाई उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं उसके बाद झट से एक लड़की की शादी हो जाती या कहीं दिल की मरम्मत कराने रवाना कर दी जाते और नए उम्मीदवार के सामने मां बहने मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाते ए, हई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को मुझे तो फोटी आंख नहीं भाती थी फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करते उसका आना जाना बढ़ाते फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ते मगर आजिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गई ना बेटा यूं मजाक पर आई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं जो अल्लाह ना करे उनके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ उसे ऐसी बातें जरा नहीं बातें। उनके बाबा वैसे ही घर दिमाग है तो क्या हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं पैगाम ही तो भीज रहे हैं पागल वो तो सर आंखों पर बैठाएंगे पैगाम शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाते हैं ये मजाक कुछ इतना बड़ा कि आलिमा के कानों तक पहुंची सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेगी। मगर तोबा कीजिए जनाब आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली ना बाबा मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाते फिरूंगी अब्दुल्हई साहब ठहरे उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत नहीं है मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सजा नहीं होनी चाहिए ऐसा छबीला दोल्हा मुझे कैसे हजम होगा अंगूठे खट्टे वाली बात है ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवाली खिलस गए ना भाई मैं क्या करूं ये हसीन दूल्हे का कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले बहुत सूर है कम वक्त से बढ़कर दिल काला है इसका उधर आलिमा अपनी थीसिस पर लगी हुई थे बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था फिजा कुंद थी हई ने बौखला कर दो तीन हाथ और मारे एक हसीना पाकिस्तान से भी आई मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं हाँ दूल्हे को इम्पोर्ट किया जा सकता है आलिमा ने सुना तो बिलक उठी हाय हाय इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगोजें मंगवा लिए जाए अल्लाह कितना फायदा रहेगा कौम का भी फायदा और मुल्क भी सुर्ख हो दिलवालियां लड़ पड़ी अंगूर खट्टे इसलिए थूथ हो और जो मिल जाए तो हिप हिप मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही अब्दुल्ह खां का वजूद क्रीम और मुल्क के लिए फक्र की बात नहीं वैसे औरत जा के लिए तो वो जहरीला बल है वह दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे बूढ़े खोसट हो जाएंगे मगर योगी मैदान मारते रहेंगे न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे कितनों की बीवियां भगाएंगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे हई जब ये सुना तो वो खूब हंसे व कहा दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाए अम्मा बहने तो आलिमा को कोसने लगे जल कुकड़ी मुड़दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगे आए हाय लोगों गजब है कि नहीं शहजादों को शर्मा देने वाली शक्ल सूरत कमाऊपूत और कुंवारा बैठा है कभी देखा ना सुना उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे चालीस पैंतालीस बरस के होंगे बीवी कुछ साल हुए दो बच्चे छोड़कर मर चुकी थे उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया आलिमा की भी मर्जी थी आई ने सुना तो कहकाओं से घर को सर पर उठा लिया राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी चलो दो घर नहीं बिगड़े जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया है खैर ज्यादा बोर तो नहीं भाव ज्यादा बोर है दूसरी इनकी शक्ल नियत खतरनाक है गंजे अलग हैं मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है बिल्कुल उनके सामने तो आप हसीन हैं सच तो फिर इससे बेहतर जोर कहाँ मिलेगा दुल्हन ज्यादा हसीन होनी चाहिए हालिमा चहकी बुढे अलग हैं दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए आप उनसे मोहब्बत है आप कौन होते हैं पूछने वाले आप तो जानते हैं मोहब्बत मेरी हॉबी है इसलिए ओह थीसिस तैयार कर रहे हैं आलिमा हंसवाड़ी हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब फुर्सत से इश्का प्रोग्राम बनेगा हई नहीं लुकमा दिया है ख्याल बुरा नहीं है बाकायदा प्रोग्राम बनाकर कर हई भन्ना उठे माफ कीजिएगा ये नहायत घटियापन है ऐसे मोहब्बत की जाती है गोया ये भी थीसिस हो गई क्यों वो आप एक्सपर्ट है ना ठीक बिल्कुल ठीक तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफ हो सकूं, तो वैसे कुछ आपसे सीखा तो है अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं आप तो मशाक यानी कि माहिर हैं। घटाखट -ख़़ पांच मिनट में मैदान साफ आलिमा ने चुटके बजाकर कहा आप कतई अनाड़ी हैं कोई बात नहीं उबैद साहब कुछ इश्क विश के साथ दिलचस्पी नहीं रखते निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं आप उनके साथ खुश रह सकेंगे खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं अपना अपना निजी तजीबा है जहां तक मेरा ताल्लुक है गरीबी बदसूरती बुरी सेहत ये कोई भी वला मुझे आज तक पस्त ना कर सके मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूंगी ये शादी नहीं होगी क्यों क्योंकि आप इसकी तोहिन कर रही हैं आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सके हाई ने उबैद साहब को जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती क्यों उबैद साहब बहुत रह गए क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है, है? किससे मुझसे भाई ने मासूम सूरत बनाकर आंखें झुका ली मगर मगर आप जी भाई ने गर्दन झुका ली भाई के जाने के बाद उवैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है घर में सफे मातम शोक की लहर बिछ गई मजाक की भी एक हद होती है उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला अम्मा ने आंसू भर के कहा इस बदनामी के बाद अब निगोरी को कौन को बोलेगा मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को भाई ने मूल लटका लिया आलिमा ने तूफान सर पर उठाया कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी यह इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मुझ पर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ ये लोगों ने पूछा तुम तो पसंद करता है इसलिए हा इसीलिए मुझ ऐसी कौन सी बात है जो बाहुशो हवा इंसान पसंद करे मुझे क्या क्या हंगामे हुए खुदकुशियों की धमकियां चलने लगे हाय तुझे तो चिड़ी की दुखी से घिन आते थे अम्मा बिलखे वो तो आती है और आती रहेगी फिर तुझे क्या हो गया है मेरे लाल क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है काली माई जादू कर दिया है आई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी देख लेना चार दिन में तलाक दे के मैके फेंकवा देंगे सपने भविष्यवाणी के आज उस हादसे को ग्यारह साल हो चुके हैं बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है सच है छिड़ी की दुखी अगर तुरूप की हो तो हुक्म का कट जाता है दोस्तों ये थी कहानी चिड़ी की दुखे जिसे लिखा था इसमें चुप्ताई जी ने आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर लिखेगा मिलेंगे एक और कहानी के साथ धन्यवाद